कोई चांस नहीं है उन्होंने वहाँ मौजूद सभी पुलिस वालों की तरफ देखते हुए कहा देखिये आप लोग समझने की कोशिश कीजिए अब मंजू हमारे बीच नहीं रही अब ये सब करने से कोई फायदा नहीं है आप लोग जिम्मेदार ऑफिसर हैं। समझदारी से काम लीजिए हमें पहले सारी बात पता करनी होगी अभी आप लोग प्लीज डॉक्टर्स को अपना काम करने दीजिए वहाँ मौजूद सभी को पता था की अब मंजू की डेथ हो चुकी है फिर भी उनका दिल नहीं मान रहा था इसी वजह से डॉक्टर्स पर उनका इलाज करने का दबाव बना रहे थे लेकिन जब मिताली ने उन्हें समझाया तो फिर वो भी अपने दिल को समझा कर पीछे हट गए थोड़ी देर पहले का शोरगुल अब बिल्कुल सन्नाटे में तब्दील हो चुका था फिर फॉरेंसिक टीम के हेड गीता ने मिताली से कहा हमें आगे की जांच करने के लिए बॉडी को यहाँ से फॉरेंसिक लैब ले जाना होगा ठीक है मिताली ने कहा फिर उन्होंने विक्रांत को इशारे से डेड बॉडी को बाहर निकालने के लिए कहा जैसे ही विक्रांत आगे डेड बॉडी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा डॉक्टर्स ने भी उसकी मदद करनी शुरू कर दी लेकिन तभी एक बूढ़ी सी औरत रोते हुए वहाँ भागी चली आ रही थी क्या हुआ मेरी बच्ची को कहा है मेरी बेटी मुझे देखना है कहा है मेरी बच्ची सभी मुड़कर उस औरत की तरफ देखने लगे वो मंजू की माँ थी दहाड़े मार, मार रो रही थी यहाँ का दृश्य काफी दिल दहलाने वाला था वो सीधे ही भागते हुए ऑपरेशन थिएटर में घुसने की कोशिश करने लगी वहां मौजूद नर्सों कर रही थी क्या हुआ मेरी को? क्या किया तुम मार डाला आ, मार डाला मेरी बेटी को गीता समझ चुकी थी कि जितनी देर तक डेड बॉडी यहाँ रहेगी उतनी ही मुसीबत बढ़ती जाएगी इसलिए उसने विक्रांत को बॉडी निकालने का इशारा किया विक्रांत डेड बॉडी को बाहर खींचने लगा चेतन ने अभी आगे बढ़कर विक्रांत की मदद करनी शुरू कर दी हालांकि उसके पैर की चोट अभी भी सही नहीं हुई थी फिर भी वो पूरी ताकत लगाते हुए लगा कहा ले जा रहे है मेरी बेटी को तुम लोगो ने मार डाला उसे मैं कहीं नहीं ले जाने दूंगी कहीं नहीं ले जाने दूंगी इतना कहते हुए मंजू की माँ फिर से डेड बॉडी की तरफ उचकने लगी माता हम उसे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ले जा रहे है ताकि पता लग सके कि उसके साथ क्या हुआ था तभी तो हम उसके पकडेंगे। मिताली ने मंजू की माँ को बाहों में भर कर समझाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने मिताली को खुद से दूर धकेल दिया छोड़ो मुझे मेरे पास मत आओ, मेरी बेटी को मार दिया तुम लोगों ने मंजर बहुत ही भावुक था यहाँ मौजूद सभी लोगों की आंखें आंसुओं से भर चुकी थी मिताली भी अपने आप को रोक नहीं पा रही थी अब उनके अंदर भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो मंजू की माँ को संभाल सके पुष्कर ने वहाँ मौजूद लेडीज पुलिस को इशारा करके मंजू की माँ को यहाँ से दूर जाने के लिए कहा जैसे लेडीज पुलिस ने उन्हें पकड़ा वो फिर चीखा मारते हुए रोने लगी वो काफी एजेड थी ज्यादा देर तक रोने की वजह से अचानक ही वो बेहोश होकर गिर पड़ी तुरंत ही लेडीज पुलिस ने उन्हें उठाकर सामने पड़े बेंच पर लिटाया और फिर नर्सेस को उन्हें संभालने के लिए बुला दिया एक बार फिर से यहाँ का गमगी माहौल शांत हो चुका था अब गीता ने विक्रांत से धीरे से कहा जल्दी से यहाँ से डेड बॉडी बाहर कर दो वरना फिर अभी दिक्कत होगी विक्रांत और चेतन ने मिलकर मंजू की डेड बॉडी को स्टेशन पर लेटाया और फिर उसे हॉस्पिटल से बाहर ले जाने लगे हॉस्पिटल के बाहर पहले से ही फॉरेंसिक टीम की गाड़ी डेड बॉडी को ले जाने के लिए खड़ी थी विक्रांत डेड बॉडी को गाड़ी में रखने के लिए जा ही रहा था उसकी नजर चादर से ढकी हुई मंजू की डेड बॉडी पर पड़ी वो अभी भी अपने यूनिफॉर्म में थी उस पर काफी खून भी लगा हुआ था शायद उसके ऊपर चाकू से हमला हुआ था विक्रांत सोच में पड़ गया आखिर इतनी हिम्मत किसकी होगी पुलिस वाले पर ही अटैक कर दिया आखिर कौन ऐसा कर सकता है वर्दी में होने पर भी चाकू मारने की हिम्मत कल रात क्या हुआ रहा होगा जब विक्रांत और चेतन मिलकर मंजू की लाश को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट लेकर पहुंचे तो वहाँ थोड़ी देर बाद ही मंजू का पति आशुतोष भी पहुंच चुका था आशुतोष कारपोरेट सेक्टर में काम करता था जैसे ही उसे आज सुबह खबर मिली वो भागता हुआ यहाँ पहुंचा था आशुतोष को गहरा सदमा लगा था वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था अब तक मंजू की डेड बॉडी को भीतर फोरेंसिक डिपार्टमेंट के लैब में भेजा जा चुका था आशुतोष चुपचाप बाहर खड़ा था उसके साथ कुछ पुलिस वाले भी उसे ढांडस बंधाते खड़े थे भले ही वो काफी सदमे में था लेकिन फिर भी वो एक जिम्मेदार आदमी की तरह सभी पूरी कर रहा था। वहां ये मीटिंग मंजू के मर्डर के केस को लेकर होनी थी अभी ज्यादा किसी को पता नहीं था की किस तरह से सारी घटना घटित हुई थी दरअसल पिछली रात मंजू कुछ और ऑफिसर्स के साथ काफी देर रात तक उन्नीस सौ के किडनैपिंग केस पर काम कर रही थी उन्हें घर जाते जाते लगभग सुबह हो गई थी लेकिन रास्ते में ही उनका मर्डर हो गया था अभी विक्रांत को भी सारी बात डिटेल में नहीं पता था लेकिन जहां तक उसे पता था और उसने देखा था उसके हिसाब से विक्रांत को ये रॉबरी की घटना नहीं लग रही थी जैसा की सभी पुलिस वाले शुरू ऐसी कह रहे हैं कि की है की ये रॉबरी की घटना है क्यूँकी मंजू का बैग भी गायब है लेकिन जब विक्रांत ने उसकी कार देखी थी तो उसकी हालत देख यही लग रहा था कि उसने आखिरी समय में कार की इमरजेंसी ब्रेक यूज की थी हो सकता है कि बीच सड़क पर अचानक से मंजू को कुछ दिखा हो और फिर वो गाड़ी रोककर देखने के लिए उतरी हो लेकिन तभी किसी ने उस पर अटैक कर दिया और फिर गाड़ी में रखा मंजू का बैग लेकर भाग गए गाड़ी में कुछ ऐसे निशान भी नहीं थे कि जिसे देख कहा जा सके की उसकी टक्कर हुई थी अब अगर वाकई में ये रॉबरी की घटना है तो फिर डकैतो ने मंजू के ऊपर इतना वार क्यों किया उन्हें तो बस लूट के भागना ही था तो वो इस चाकू से एक या दो बार वार करके भाग सकते थे लेकिन उन्होंने मंजू के शरीर में कई बार चाकू भोंका था दूसरी बात कोई डकैत भला पुलिस वाले को अपना शिकार बनाने की गलती क्यों करेगा जाहिर है उस वक्त मंजू अपनी यूनिफॉर्म में थी ऐसा भी नहीं था कि डकैत उसे पहचान नहीं पाए तो फिर उन्होंने मंजू पर अटैक क्यों किया